देवी भागवत नवम परिपूर्णतम से कृष्ण और चिन्मय श्री राधा से प्रगट बालक का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने कहा वश्य मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो असंख्य ब्रह्माओं के जीवन समाप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा प्रत्येक तो ब्रह्मांड में अपने स्वल्प अंश से तुम विराजमान रहोगे तुम्हारे कमल से विश्व ब्रह्मा प्रगट होंगे ब्रह्मा के ललाट से रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से वे रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे उन ग्यारहों रुद्रों में कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्ध है वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए रुद्र के अंश से प्रकट होंगे मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी तुम मेरे परम सुंदर स्वरूप को ध्यान के द्वारा निरंतर देख सकोगे यह निश्चित है तुम्हारी कमनिया माता मेरे वक्षस्थल पर विराजमान रहेंगी उसकी भी झांकी तुम प्राप्त कर सकोगे वर्ष अब मैं अपने गोलोक में जाता हूँ तुम यही ठहरो इस प्रकार इस बालक से कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए उन्हें गोलोक जाते क्या देर वहाँ पहुंचकर उन्होंने तुरंत सृष्टि की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा को तथा संहार कार्य में कुशल रुद्र को आज्ञा दी भगवान श्री कृष्ण ने कहा वश्य सृष्टि रचने के लिए जाओ विधे मेरी बात सुनो महाविराट के रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड है उनमें से जो एक छोटा सा ब्रह्मांड है उसमें विराजने वाले विराट पुरुष की नाभि से जो कमल निकला है उस पर तुम प्रकट हो जाओ फिर रुद्र को संकेत करके कहा महाभारत महादेव तुम मेरे परम प्रिय हो अपने अंश से जगत का संहार करने के लिए ब्रह्मा के दलाल से प्रकट हो जाओ फीर्घकाल तक तपस्या करना नारद जगतपति भगवान श्री कृष्ण जो कहकर चुप हो गए तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गए महाविराट पुरुष के रोम रोमकूप में अभी ब्रह्मांड लोक का जल विराजमान है उसमें एक साधारण विराट पुरुष रहते हैं ये उन महाविराट के अंश हैं इनकी सदा युवा युवावस्था रहती है इनका श्याम रंग का विग्रह है वे पीतांबर पहनते हैं जल रूपी सैया पर सोए रहते हैं इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा है इन प्रसन्नमुख विश्वव्यापी प्रभु को जनार्दन कहा जाता है इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए तदनंतर पता लगाने के विचार से उस कमल दंड पर एक लाख युगों तक चक्कर लगाया नारद इतना प्रयास करने पर भी नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड के अंत तक जाने में तुम्हारे पिता सफल न हो सके तब उनके मन पर चिंता घिर आई वे पुनः अपने स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगे उस स्थिति में उन्हें दिव्य दृष्टि के द्वारा के के कुछ दर्शन प्राप्त हुए। ब्रह्मांड लोक के भीतर शय्या पर वे पुरुष शहन कर रहे थे फिर जिनके रोम कूप से वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम को भी देखने में वे सफलता पा गए फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादि चार मानस पुत्र हुए फिर शिव के सूप प्रसिद्ध ग्यारह कलाएं रुद्र रूप से प्रकट हुई फिर जगत की रक्षा के व्यवस्थापक श्री कृष्ण प्रकट श्री विष्णु प्रकट हुए उस समय वे विराट पुरुष के वाम भाग से प्रकट होकर श्वेत द्वीप में विराजमान थे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 कार्य की व्यवस्था करते हैं ब्रह्मण इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया यह प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है ब्रह्म तुम फिर क्या सुनना चाहते हो